Oh हरे कृष्णा तो आज बहुत ही पावन दिन है तो तीन महान उत्सव है एक है भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा उत्सव और दो चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य संगीत हैं कोला श्रीधर और मुकुंद दत्त का तिरुभाव है तो इन सभी उत्सवों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे तो सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ का जो स्नान उत्सव है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो यदि हम वैष्णव कैलेंडर को देखते हैं तो ये वैष्णव कैलेंडर के जो उत्सव हैं वो हमें तीनों धामों की ओर ले जाते हैं अभी जो उत्सव की शुरुआत हो रही है वो सब जगन्नाथ पुरी से संबंधित है फिर उसके उपरांत शुरू हो जाते हैं कार्तिक आदि सब वृंदावन के उत्सव शुरू हो जाते हैं फिर मायापुर के उत्सव शुरू हो जाते हैं तो उत्सवों से हमारे भक्तिमय जीवन में हमें उत्साह मिलता है और एक नावीन्यता कामे अनुभव प्राप्त होता है तो जगन्नाथ जी का जो धाम है जगन्नाथपुरी वो हमेशा उत्सवों से भरा है और वास्तव में उत्सव क्यों होने चाहिए हमारे जीवन में भगवान से संबंधित क्योंकि ऐसे उत्सव हमें कृष्ण के नजदीक ले जाते हैं भगवान के नजदीक ले जाते हैं इसलिए गौरव बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा था कि आप क्या करो वैष्णव पंचिका का, का निर्माण करो वैष्णव कैलेंडर बना उससे पहले ये वैष्णव पंचिका नहीं थे तो लेकिन सुव्यवस्थित रूप शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रदान किया है और उन्होंने सारे आचार्यों का आविर्भाव तिर भाव अलग अलग विग्रहों के जो भी उत्सव है उसको उस वैष्णव कैलेंडर में प्रदान किया है तो भगवान जगन्नाथ की जो यात्राएं हैं वो अत्यधिक प्रचलित हैं। जैसे यात्रा शब्द का नाम लेते हैं तो व्यक्ति को तुरंत ही जगन्नाथ का स्मरण हो जाता है तो जगन्नाथ जी की जो यात्राएं हैं ऐसे कहा जाता है कि एक साल में उनकी द्वादश यात्राएं होती हैं कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि उनकी त्रयोदश तेरह यात्राएं या होती हैं तो लेकिन ये बारह या तेरह यात्रा राजा इंद्रद्र के समय से हैं, जो मेन मेन उत्सव है लेकिन आगे चलकर जो महान महान आचार्य हुए हैं या फिर जो महान महान राजागण हुए हैं उन्होंने और कई सारे उत्सव उसमें ऐड किए हैं तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के लगभग ऐसे साठ से अधिक उत्सव आजकल मनाए जाते हैं तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है रथ यात्रा उत्सव और रथ यात्रा उत्सव की जो शुरुआत है या उसकी जो बीज है वो वास्तव में चंदन यात्रा है ऐसे नहीं की माधवेंद्रपुरी आए तब चंदन यात्रा शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की शुरुआत से ही करोड़ों करोड़ों सालों से ये चंदन यात्रा जगन्नाथ के लिए मनाई जाते थे। तो चंदन यात्रा जगन्नाथ यात्रा का रथ यात्रा का बीच अब वहां बोया गया है और उसका बीच का भाग कौन सा है स्नान यात्रा है तो स्नान यात्रा भक्तों को बहुत आनंद देने वाला है सुख देने वाला है इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रथम स्नान यात्रा का वर्णन चैतन्य में करते हैं। कि ने पहली स्नान यात्रा कृष्णदास लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए संन्यास लेने के उपरांत तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा गए तो महाप्रभु ने उस समय कोई उत्सव अटेंड नहीं किया था दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने दो साल बिताए और महाप्रभु बिल्कुल वो दो साल ऐसे बिताए कि जैसे स्नान यात्रा नजदीक आ गई थी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके पहुंचे उनको पता था कि ये महाप्र जगन्नाथ के मेन उत्सव है स्नान यात्रा और उसके बाद है रथ यात्रा तो कृष्णदास कविराज लिखते है स्नान यात्रा दे प्रभुर आनंद हृदय चैतन्य महाप्रभु का हृदय आनंदित हो जाता है स्नान यात्रा का दिन जब आता है स्नान यात्रा देखी प्रभुर हेल बड़सु अगली एक लाइन में लिखते हैं कि महाप्रभु ने जब स्नान यात्रा देखी उसमें भी अत्यधिक आनंदित हो गए और वास्तव में यही एक भव का लक्षण है क्योंकि जो भक्त है वह सदैव भगवान को सुखी देखना चाहता है भगवान को आनंद देना चाहता है जितना अधिक भक्त भगवान को आनंदित करने का प्रयास करता है कृष्ण को सुख देने का प्रयास करता है उतना ही उसका हृदय आनंदित हो जाता है ये भक्तिमय जीवन में सुखी रहने का सीक्रेट है हम कई बार कहते अरे भक्ति में आने के बाद ऐसे लग रहा है कि ज्यादा दुखी हो गए हैं लेकिन वास्तव में हमारा सारा प्रयास क्या है भक्ति में आने के बाद भी हम स्वयं को केंद्र बिंदु बनाते हैं और खुद सुखी होने का प्रयास करते हैं अलग अलग भक्ति में कार्यो के द्वारा भी अरे भूल जाते हैं कि इन सारे कार्यकलापों का उद्देश्य क्या है कृष्ण को सुख प्रदान करना कृष्ण को आनंद प्रदान करना तो महाप्रभु चैतन्य के को देखेंगे तो उनके में सदैव यही है, या तो वो भक्तों को सुख प्रदान करते हैं या तो भगवान को सुख प्रदान करते हैं इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते जो दिन उदित हो गया स्नान यात्रा का महाप्रभु का हृदय आनंद से भर गया मानो क्योंकि ऐसी चेतन महाप्रभु के लिए भगवान जगन्नाथ प्राण है भक्तों के लिए प्राण स्वरूप कहा गया है जगन्नाथ आज जो उड़ीसा आप जाते हो वहां के बहुत ही अनपढ़ सरल हृदय के जो लोग हैं सरल हृदय के जो स्त्रिया हैं वो जगन्नाथ के सामने आते ही क्रंदन करती है उनको अपने से प्रार्थना करती रहती है मैं कितनी बार गया हूँ कई बार कितने भक्तों को, को कि तो प्रार्थनाएं निकलती रहती है और मैं हर बार सोचता हूँ कि जगन्नाथ आस्था तो याद करके जाता हूँ या ये प्रार्थना याद करते हैं ये प्रार्थना बोलेंगे लेकिन वहां के सरल सरल भक्तों का हृदय भगवान के प्रार्थनाओं से उनकी सेवा भाव से सरलता से भरा है क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ को अपना प्राण स्वीकार किया है प्राण का क्या अर्थ है प्राण वैसे ही है मानो मछली के लिए जल प्राण है जल नहीं है तो मछली अपना शरीर त्याग देगी और उदाहरण आता है जो को गोस्वामी है उनकी जो पत्नी है पदमावती उसके लिए प्राण थे जयदेव गोस्वामी एक बार वर्णन आता है कि एक रानी ने कहा तो पद्मावती रानी के साथ बैठी थे रानी ने कहा कि आपके जो पति हैं, उनका देहांत हो गया। ऐसा सुनने मात्र से जयदेव गोस्वामी की पत्नी पद्मावती उसी क्षण अपना प्राण त्यागती है या कहते मुरछित हो जाती है बाद में जयदेव गोस्वामी आकर अपने भगवान को प्रार्थना करके उनको एक प्रकार से पुनर्जीवित करते हैं तो इसको कहते हैं प्राण तो जितने भी भक्त हैं जगन्नाथ के उन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपना प्राण माना है प्राण के रूप में स्वीकार किया इसलिए कहते हैं प्राणनाथ जगन्नाथ ही क्या है वो उनके प्राणनाथ है तो ऐसे स्नान यात्रा उत्सव में भगवान अपनी जो अनुकम्पा है वो प्रदर्शित करते हैं दो ही ऐसी यात्राएं है दो ही ऐसे उत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ मूल उनका जो विग्रह है वो श्री मंदिर के लगभग बाहर आ जाता है। एक रथ यात्रा के समय भगवान पूर्णता बाहर आ जाते हैं और स्नान यात्रा के समान समय में भगवान अपना जो उनका मूल विग्रह है उत्सव विग्रह भी आते हैं जनरली हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उत्सव विग्रह को लेकर घूमते रहते हैं पालकी में डालकर लेकिन यहाँ ऐसा यह स्थान है कि जहां उनका उत्सव विग्रह भी नहीं बल्कि त्रिभुवन में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहा मूल प्रतिष्ठित विग्रह अपने स्थान को छोड़ दे अपने स्थान से थोड़ा भी हिले लेकिन एक ही ऐसे दयाद्र कृपाग्रह भगवान जगन्नाथ है कि आपने जो अंतर में उनको स्थापित किया था उस स्थान को वो छोड़ते हैं और निकलकर बाहर आते हैं कहाँ से कहाँ तक आते हैं तो आचार्य कहते हैं रत्न वेदी से लेकर स्नान वेदी तक आते हैं रत्न वेदी वो स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी सदैव बैठे रहते हैं जहा भगवान बैठते हैं जो अल्टर है उनका जिस पत्थर पर बैठे है जगन्नाथपुर में उसको रत्नवेदी कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि हजारों हजारों शालिग्राम नेपाल के जो नरेश है उन्होंने प्रदान किए थे भगवान जगन्नाथ की सेवा में और उस शालिग्राम का वो जो मंच है अल्टर है उसके ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान है तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि उसके ऊपर चढ़ने का अधिकार जगन्नाथ के सेवकों के अलावा केवल दो भक्तों को है तीसरा कोई और उस अल्टर के ऊपर नहीं चढ़ सकता आ, वो दो कौन से भक्त हैं जिस पे जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर में अंदर में बैठे हैं जिसके पत्थर के ऊपर अल्टर के ऊपर रत्न वेदी के ऊपर उसमें या तो उनके पुजारीगन चढ़ते हैं सारे पुजारे नहीं बल्कि जो प्रमुख सेवकगण है जो उनकी पूजा अर्चना वस्त्र आदि बदलते हैं और दूसरा है राजा गजपति जो भी पुरी का राजा होगा उसके पास वो अधिकार है भगवान ने दिया है कि उसको रत्न वेदी पर चढ़ सकता है और वहां जगन्नाथ का आलिंगन भी कर सकता है और दूसरे भक्त कौन है नेपाल के राजा नेपाल नरेश ये पूर्व परंपरा है नेपाल के जो नरेश है वो जगन्नाथ के महान भक्त है जिनको ये अधिकार भगवान ने प्रदान किया है कि वो आलचर के अंदर जाकर उस रत्न वेदी के ऊपर चढ़ सकते हैं और भगवान का वहां आलिंगन कर सकते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं तो ऐसे ये जो विशेष भक्त है जो भगवान से अत्यधिक प्रीति रखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि रत्न वेदी से लेकर स्नान वेदी तक ये जो यात्रा है भगवान जाते हैं उसको वास्तव में स्नान यात्रा कहा गया है तो ऐसे स्नान यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं दक्षिण भारत से आने के बाद तो स्नान यात्रा के दिन ऐसे नहीं कि आज ही स्नान यात्रा की शुरुआत हो रही है स्नान यात्रा की जो विधियाँ हैं वो एक दिन पहले जिसको आदिवास कहते हैं जैसे मायापुर जाओ तो कीर्तन मेला का आदिवास एक दिन पहले होता है तो उसी प्रकार से स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ की जो अलग -अलग यहां पूजा कहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में क्या कहते हैं उसको नीति कहते हैं नीति मीन्स अभी मॉर्निंग नीति मीन्स मंगल आरती उसके बाद क्या नितिया ऐसी सात आठ नीति है जो दिन भर चलती है तो जब ये ज्य पूर्णिमा जो आज का दिन है ये आता है तो जगन्नाथ आनंदित हो जाते हैं तो आज का दिन क्या है भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है बल्कि ऐसा कहा गया है जन्माष्टमी से कोई कम नहीं है आज का दिन हमारे पुरोवर्ती आचार्य कहते हैं जो स्नान पूर्णिमा है उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो जन्माष्टमी से कम है रामनवमी से कम है या बलराम का जो आविर्भाव है वो स्थिति से कम है बल्कि कहते हैं उससे भी बढ़कर है क्योंकि यहाँ भगवान बाहर आते हैं और सबको अपना दर्शन प्रदान करते हैं क्योंकि आज के दिन सारे जगत का उद्धार करने के लिए अपने दर्शन के द्वारा भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे उनका बर्थ प्लेस कोई पूछे की कहा जन्म है जगन्नाथ तो जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था मंदिर में में उस समय जब महाराज निकले भगवान की की खोज बल्कि तो देखो एक सीक्रेट है कि के कारण ही हम जगन्नाथ महिमा को जान पाते हैं और इंद्रद्ना ऐसे भक्त हुए हैं जिस भक्त के हृदय में जब भगवान को अपने इन आंखों से देखने की लालसा थी बस एक भक्त की लालसा से सारा जगत उनको उनको देख पाया, आ, ऐसी लालसा लालसा में थी कि कि कि उन्होंने कहा कि मैं अपने के द्वारा साक्षात गदा धारण करने वाले जो भगवान देखना चाहता। इतनी उमड़ आई राजा इंद्रद्न ने अपना अवंती उज्जैन को त्याग दिया और उन्होंने कहा मुझे रहने में निकल रहा उन्होंने नगाड़े बुझाए अपने सारे सिटीजन्स तो नागरिक थे उनको कहा आप मेरे साथ चलिए रानियों को मंत्रियों को सब हजारों की संख्या में वो निकले उज्जैन को छोड़कर कहते हम वापस नहीं आएंगे अभी हम जाएंगे तो भगवान के धाम में ही सब लोग निवास करेंगे तो ऐसे इंद्रदुग्न के कारण जिनके अंदर इतनी लालसा थी जो जगन्नाथपुरी आए नीलाचल धाम में तो उस समय भगवान जगन्नाथ तो नहीं थे नीलमाधव थे चतुर्भुज रूप में नील माधव थे तो उस स्थान में भी गए राजा इंद्र दे देखा कि वो वो स्थान रिक्त है संसार को छोड़ के चले गए तो वो समय फिर नारद कहते हैं कि आपको एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे तो फिर एक हजार में में एक एक किए गए नौ सौ निन्यानवे जब यज्ञ किए अश्वमेद यज्ञ और आखिरी यज्ञ रह गया था उस समय भगवान स्वप्न में आते हैं इंद्रदेव ने क्या कहते हैं मैं प्रकट हो जाऊंगा और उस जो स्थान किया वो गुंडीचा मंदिर है जिसको महावेदी कहते हैं उसको कहते हैं महावेदी गुंडीचा मंदिर में भगवान आज के दिन प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर भगवान ने कहा भगवान ने कई चीजें बोली उसमें से दो चीजें राजा इंद्र को कही प्रमुख रूप से वो कहते हैं कि राजा जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है इस पूरी धाम में उस दिन मुझे महास्नान कराओ कराओ महास्नान बहुत जल से स्नान तो कर पूछते कि कौन सा जल आपके स्नान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तो भगवान वो भी बताते हैं कि एक रेत से ढका हुआ एक कुआ है जिसको निकालो और वहां से जल ले लो और उसके द्वारा उसमें चंदन अगर फ्लावर्स सुगंधित तो ने और बहुत सारे फेस्टिवल्स बताए और एक चीज कहे कि आप मुझे साल में एक बार क्या करो रथ के ऊपर विराजमान करके मेरी रथ यात्रा निकालो इस कंद पुराण में जगन्नाथ कथा का, का जो वर्णन आता है उसके आखिरी श्लोकों में भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा इंद्रदुम्न को ये सारे उत्सव मनाने के लिए कहते हैं तो उनका भगवान की आज्ञा का पालन करके राजा इंद्रदुम्न ये सारे उत्सव की शुरुआत करते हैं और ये जो उत्सव फिर उन्होंने शुरू किया ये जो स्नान यात्रा है तो स्नान यात्रा के दिन एक दिन पहले ही मतलब कल की रात्रि में भगवान जगन्नाथ को हल्का सा खिचड़ी वगैरह भोग लगाते हैं उनका मूल एक श्रृंगार किया जाता है वृंदावन का वेश धारण किया जाता है और फिर उनको प्रार्थना की जाती है कि आपको हाँ क्या करना है निकलना है सुबह स्नान यात्रा के लिए स्नान मंडप मंडप में जाने के लिए तो जब मंगल आरती का समय होता है आज के दिन सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ को रस्सियों से बांधना शुरू करते हैं सारे पुजारी जगन्नाथ बहुत विशाल है उनकी साइज इतनी कई किलो के हैं उनका जो विग्रह है सात फुट उनकी हाइट है चैतन्य महाप्रभु की जितनी हाइट थी भक्तगण कहते उतनी हाइट जगन्नाथ विग्रह की है तो ऐसे जगन्नाथ को सुबह सुबह उनको जिसको कहते हैं डोरलागी डोर लागी दोर लागे में उनको रस्सियों से बांधते हैं कमर में गले में और उनके पाव में जहां तहा रस्सिया बांधते हैं और रस्सियों से बांधकर भगवान जगन्नाथ को उनके रत्न वेदी ऊपर बैठे हैं वहां से उठाकर नीचे ले आते हैं और नीचे चला चलाते चलाते चलाते जो मंदिर के अंदर स्नान वेदी है उस पर लाते जो आजकल हम जाकर स्नान वेदी देखते हैं महाप्रभु के समय में नहीं था चैतन्य महाप्रभु के समय स्नान में यदि कहा था कि यदि आप जगन्नाथ मंदिर गए हो और आप जगन्नाथ का दर्शन करके आप आनंद बाजार में घुसते हो प्रसाद खाने के लिए छोटा सा एक रास्ता है वहां एक ऑफिस है जगन्नाथ देवालय का वो ऑफिस उस समय स्नान मंडप हुआ करता था और उस समय वहां जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती थी आगे चलकर एक राजा हुए जिन्होंने बाहर का जो प्राचीर है और बाहर का का जो है उसका निर्माण निर्माण करके फिर स्नान स्नान मंडप मंडप किया बल्कि शास्त्र कहते हैं कि होना चाहिए या जगन्नाथ का आविष्य कहा होना चाहिए तो स्कंद पुराण कहता है कि जहाँ बहुत सारे वृक्ष हो जहा स्वाभाविक रूप से पक्षों की चहल पहल हो ऐसे स्थान में जगन्नाथ को स्नान करना अच्छा लगता है आ, क्योंकि वो वृंदावन का वातावरण है तो ऐसे जगन्नाथ का स्नान बनाते हैं और फिर वहां भगवान का स्नान किया जाता है जगन्नाथ मंदिर में आज भी उत्तर द्वार में एक कुआं है जिसको कहा जाता है सोना कुआं, जिस जिस कुएं को पूरे साल ढक रखते हैं खोलते नहीं है पूरे साल लेकिन आज के दिन सुबह जाकर एक बहुत सारे विधिवत कार्य होते हैं पूजा आदि फिर उसका ढक्कन खोला जाता है ढक्कन होता है उसके ऊपर एक का, का हैं और उसमें से वो जल निकाला जाता है और सुवर्ण के कुंभ होते हैं बड़े बड़े सुवर्ण कलश उनके उन कलशों में वो जल डालते हैं और जो जल वहन करने वाले जगन्नाथ के सेवक होते हैं वो अपना मुख और अपना जो नाक है वो बांध देते हैं ढक देते हैं क्यों क्योंकि उस जल को श्वास प्रश्वास का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए इतनी सावधानी बरती जाती है, फिर जो है वहां ले ले जा, जाया जाता है फिर कई सारे उपचार होते हैं फिर आ, मुर्दंगाज करताल ये सब हो हुए वो सारे कलशों को स्नान मंडप में एक लाइन में रखते हैं और उनमें चंदन आदि अगर सुगंधित द्रव्य है, है हल्दी है सब डाला जाता है तो भगवान जगन्नाथ आकर स्नान मंडप में जब विराजमान हो जाते हैं तो वहां के जो पुजारीगण पुजारी इन सारे कलशों को लेकर उस जल को लेकर भगवान जगन्नाथ को क्या करते हैं एक सुक्त है पुरुष सुक्त और पौमान सुक्त इन दोनों का उच्चारण करते हुए उनका अभिषेक किया जाता है और भगवान जगन्नाथ आनंदित हो जाते हैं इस अभिषेक से शाम के समय अभिषेक चलता है और अभिषेक जब हो जाता है तो बल्कि हमारे आचार्य गण कहते हैं उनका अभिषेक करने के दो अलग अलग कारण है भगवान जगन्नाथ के एक तो है कि चलो उनका आज आविर्भाव दिन है उनका प्राकट्य दिन है जिसके कारण वो स्नान करते हैं और दूसरा क्या है वो बहुत उनको गर्मी महसूस हो रही थी नारद पुराण में वर्णन आता है जिसके कारण भगवान जगन्नाथ जी शीतलता का अनुभव करना चाहते थे तो ऐसे शीतलता का अनुभव करने के लिए भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं बहुत अधिक जल अपने ऊपर लेते हैं गौड़ी आचार्य अपना दूसरा मत प्रस्तुत करते हैं कहते कि ये जगन्नाथ जी ढोंग कर रहे हैं क्या करें कर रहे स्नान करने का ढोंग कर रहे हैं वो कहते हैं कि बल्कि जैसे ही चंदन यात्रा होती है और चंदन यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के लिए आते हैं क्योंकि अभी उनको जो श्री मंदिर है जगन्नाथ मंदिर वो उनको एक काराग्रह के समान महसूस हो रहा है कब इस मंदिर से बाहर चला जाओ कहा जाओ तो कहते हैं सुंदरा चल जाओ सुंदरा चल मीन्स वृंदावन चला जाओ तो भगवान जगन्नाथ स्नान करने का एक धोम करते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं जगन्नाथ मंदिर का सबसे ऊंचा स्थान वो स्नान जहां करते हैं वो स्थान है और वहां से क्या नजर आता है वहां से भगवान ऊंचे हो जाते हैं तो वहां से उनको गुंडीचा मंदिर नजर आता है और गुंडीचा मंदिर क्या है सुंदराचल उसको कहते हैं सुंदराचल में जो वृंदावन है और जो जगन्नाथ जी निवास करते हैं श्री मंदिर उसको कहा जाता है नीलाचल, द्वारका द्वारका और द्वार में भगवान लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो उनको लक्ष्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता उनको लगता है कि कब मैं इस स्थान को छोड़कर वृंदावन जाओ तो वहां जगन्नाथ जी स्नान करते करते वहा अपने अंगूठी के ऊपर खड़े हो जाते हैं जैसे आप किसी को दूर से देखना चाहते हो जाते हो और लंबे भगवान जगन्नाथ वहा पुरे दिन बैठते हैं मध्य रात्रि तक बैठते हैं और इसलिए बैठते हैं कि वो बारम्बार वृंदावन की ओर या मुंडीचा मंदिर की ओर दृष्टिपात करते हैं क्योंकि वो जगन्नाथ सोचते रहते हैं कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा के बाद कि मुझे मेरी जो मेरी जो प्राण प्राण है श्रीमती राधा रानी उनको मिलने के लिए यहाँ से निकलना होगा तो इसलिए जगन्नाथ जी वहां पूरे दिन रहते हैं और पूरे दिन रहने के बाद जगन्नाथ जी सोचते है कि मैं अभी क्या हो गया हूँ बीमार हो गया हूँ बीमार होने का वो बहाना बनाते हैं बीमार होने का बहाना बनाने के बाद भगवान जगन्नाथ को उनके पुजारीगंध अपने मंदिर में ले जाते हैं तो उनको अल्टर में नहीं रखा जाता इन पंद्रह दिनों में उनको अपने वेदी पर नहीं रखते बल्कि रथ यात्रा के लिए भी चले जाते हैं और रथ यात्रा से जब वापस आएंगे तब जगन्नाथ जी को जहां वो निरंतर बैठते हैं वहां रखते हैं तब तक वो नहीं बैठते उस रत्न वेदी पर तो आज के दिन जब उनका स्नान होता है तो स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो बाहरी लक्ष्य है मानो मानवीय अल्टर है तो यहाँ बीच में जगन्नाथ मंदिर का बीच का स्थान है वहाँ उनको बिठाया जाता है एक छोटी सी ऊंचाई पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन और उनके जो उत्सव विग्रह है मदन मोहन पंद्रह दिन के लिए वहाँ उनको रखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कोई पंद्रह दिन बहुत ही कठिन बीतते हैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने का उनका मन नहीं करता चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को छोड़कर अलारनाथ के लिए प्रयाण करते हैं अलारनाथ जाकर वहा अलवरनाथ भगवान अलवरनाथ का या अलारनाथ का महाप्रभु दर्शन करते हैं तो जब इन पंद्रह दिनों के लिए वहाँ रखा जाता है तो ऐसे कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को बहुत अधिक स्नान करने के बाद उनको बुखार बुखार हो हो हो गया है और उस बुखार के कारण वो क्या गए गए हैं हैं बहुत अधिक बीमार हो तो इन दिनों में जगन्नाथ का जो प्रसाद है जो लोग जाकर खाते हैं अन्न प्रसाद वो किचन पंद्रह दिन के लिए बंद रहता है पंद्रह क्या पंद्रह और सात दिन और इतने दिनों के लिए जगन्नाथ का किचन लगभग बंद रहता है उनको कोई चीज ऑफर नहीं की जाती जब वो बीमार होते 15 दिन के लिए तो जगन्नाथ को विशेष जड़ी बूटी दी जाती है और अलग-अलग फलों के जूस दिए जाते हैं, और जो भी चीज उनको अर्पित होती है वो आल्टर में अंदर वो जो वो भोग बाहर नहीं लाया जाता मानो आपने भोग ऑफर किया और वो भोग आपको बाहर लाके फिर वितरण करना या खाना होगा लेकिन पंद्रह दिन के लिए जो भी अर्पित होता है जड़ी बूटिया जितने भी फल हैं, जूस है वो अल्टर से बाहर नहीं आते जितने भी सेवक हैं, वो अंदर बैठकर कर ही सारा खाते हैं और जो भी उनका उचिष्ट है ऐसा बात लिखा जाता है वो उचिष्ट भी पंद्रह दिन के लिए बाहर नहीं आता वही एक कोने में स्थान है हाँ उसको कहते नाम भूल गया अनौ, पिंडी ऐसे कहते हैं तो वहा एक स्थान है जहा उस वहां उनका उचिष्ट रखा जाता है बल्कि भक्तगण कहते हैं कभी किसी का उचिष्ट रखो तो उसमें दुर्गंध आना स्वाभाविक है लेकिन ये जो उचिष्ट जगन्नाथ का भक्तगण पाते भी है वहां अंदर उनके लेकिन उसका दुर्गंध आता नहीं है पंद्रह दिन जब भगवान वहां से निकलते हैं तब आ, ये सब चीजें बाहर निकालते हैं तो पंद्रह दिन के लिए भगवान के ऊपर ये सारे उपचार वैद्यगत करते रहते हैं लेकिन एक दूसरा कारण भी है इसका स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्रवुन को बताया था जगन्नाथ कहते हैं कि देखो इंद्रदेवन मुझे जब स्नान कराया जाएगा तो मेरे सारे जो रंग है उसको कहते अंग वो सारा निकल जाएगा तो क्या क्योंकि जगन्नाथ के जो भी कलर्स है वो नेचुरल कलर्स हैं जी जो यूज किए जाते हैं तो उन्होंने कहा कि वो सारे कलर्स और सब कुछ उतर जाएगा मेरा श्रृंगार तो ये जो 15 दिन होते हैं उस समय क्या करो मेरा पुनः पूर्ववत अंगरा करो पूर्ववत भगवान जगन्नाथ को आ, पेंट किया जाता है अलग अलग रंगों से और जैसे 15 दिन हो जाते हैं बल्कि दर्शन नहीं होते आज के बाद आप जाओगे जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए तो जहाँ गरुड़ स्तंभ का एरिया है जो हॉल है उसके अंदर जगन्नाथ होते हैं और गरुड़ स्तंभ का जो एरिया है वहाँ ये सारे जितने भी छोटे छोटे विग्रह हैं ना जगन्नाथ के कृष्ण बलराम है मदन मोहन है दुर्गा देवी है विमला देवी है इन सबको एक जगह बिठाते हैं जितने भी आप जाओगे उनका दर्शन और जो भी छोटे मोटे भोग हैं वो उनको अर्पित होते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ पंद्रह दिन रहते हैं उसमें जब चार दिन हो जाते हैं तो विशेष प्रकार का तेल है जिसके द्वारा उनका अभिषेक होता है मतलब आज के चौथे दिन अब वो विशेष प्रकार का जो तेल है जो तेल क्या करते हैं ये पुजारी कर एक मिट्टी एक गड्ढा खोला जाता है जिसमें चार किलो हम तेल लेते हैं और सबसे सुगंधित पुष्प और बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष के जो छाल है वो डाले जाते हैं उस तेल के अंदर और एक साल के लिए जमीन के अंदर रखते हैं और जब दो दिन मतलब तो परसों के दिन उस जमीन से निकालते हैं उसको और एक विशेष प्रकार का वो तेल बन जाता है बहुत ही सुगंधित द्रव्य बन जाता है और मंदिर के अंदर ही जो केवल उनके सेवक है वही देख पाते हैं आज के चौथे दिन फिर उनका उस विशेष तेल से अभिषेक होता है और फिर उसके ऊपर आत्म सारे उपचार होते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ आज के दिन वास्तव में स्नान करते हैं और स्नान करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं बल्कि कृष्णदास कविराज स्नान यात्रा का दूसरा ही दृष्टिकोण प्रकट करते हैं चैतन्य में वो लिखते हैं कि चलो स्नान किया या फिर वो बीमार दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तार संग क्रीड़ा कैल निमृत बसिया कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यह जो जगन्नाथ है वो सोचते रहते हैं कि ये लक्ष्मी को कभी मैं समय नहीं देता क्योंकि जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी राजा के रूप में है लक्ष्मी अलग रहती है और जगन्नाथ जी अलग रहते हैं वो कभी आपस में मिलते नहीं हैं पूरे साल नहीं मिलते लेकिन एक फिर जगन्नाथ सोचते हैं इसको भी तो मैंने खुश करना है तो ये जो पंद्रह दिन है ये बीमारी का बहाना बनाते किसके लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं केवल लक्ष्मी के लिए उसको एकांत में आनंद देने के लिए उसको एकांत में संतुष्ट करने के लिए भगवान ये बीमारी का बहाना बनाते हैं और उनके साथ जगन्नाथ जी रहते हैं क्यों क्यों रहते हैं क्योंकि जगन्नाथ को फिर बाहर निकलना है हाँ रथ यात्रा के लिए निकल जाना है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे स्नान यात्रा में अत्यधिक आनंद लेते थे तो जिस दिन स्नान यात्रा का समय था और स्नान जब हो जाता है भगवान जगन्नाथ का सारा तो संध्या के समय में भगवान एक विशेष वेश धारण करते हैं उसको हाथी वेश या गज वेश कहते हैं क्योंकि कर्नाटक में कनिये नामक एक गाँव है उस गांव से एक गणपति भट्ट नामक एक ब्राह्मण थे वो बहुत शास्त्र पढ़ते थे ऐसे कई ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते वो ब्रह्म पुराण जब ब्रह्म पुराण का उन्होंने अध्ययन किया तो जगन्नाथ के बारे में केवल दो पुराणों में वर्णन आता है स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण और थोड़ा बहुत पद्म पुराण है तो जब वो ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने पढ़ा कि जो व्यक्ति नीलाचल में जो परम ब्रह्म विराजमान है उसका एक बार भी दर्शन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसे उन्होंने पढ़ लिया कि मोक्ष में इस जगत से तुरंत वो भगवान के पास चला जाएगा वो ब्राह्मण सोचने लगा मैं गांव में क्या कर रहा हूं पत्नी बच्चे रिश्तेदार सबका पेट पालन कर रहा हूं मुझे तो वापस जाना है भगवान के धाम जल्दी वो कहता है अच्छा बड़ा सरल है में जाकर परम ब्रह्म वहां बैठे हैं। उनका केवल दर्शन करूँगा तो में ना? उनके धाम चला जाऊंगा उन्होंने अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया और वो कर्नाटक से जगन्नाथपुरी और पैदल चलना शुरू किया बल्कि वर्णन आता है कि वो लेकिन किताब हाथ में रखी उन्होंने कि भूलना जाओ कभी कभी इसलिए तो बार बार पढ़ना पड़ता है ना तो जगन्नाथपुरी की यात्रा की शब्द थे उसमें उनका बहुत फेद था जैसे ब्रह कहते कि गीता के एक वचन में एक, एक श्लोक में या भगवान के एक वचन में आपका विश्वास है तो जीवन की सिद्धि प्राप्त करना आपके लिए सरल है यदि विश्वास नहीं है श्रद्धा नहीं है तो बहुत कठिन है तो ऐसे श्रद्धा के साथ वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाते-जाते कभी उनको खाने के लिए मिल रहा था नहीं मिल रहा था भूखे थे कभी पत्ते खाते थे पेड़ के वैसे पहुंच गए जगन्नाथपुरी आ गया और जगन्नाथपुरी का जो प्रवेश द्वार है उसपे एक ब्रिज है अठारह नाला ब्रिज हाँ ब्रिज के ऊपर गए ब्रिज के ऊपर जाके खड़े रहे और उनको मंदिर दिखाई दिया जैसे चैतन्य महाप्रभु को दिखाई दिया था आजकल चैतन्य पढ़ते हो। तो उस ब्राह्मण ने देखा और दूसरी चीज ये भी देखी कि बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी से मतलब उस टाउन से बाहर जा रहे हैं धाम से बाहर जा रहे हैं वो सोच रहा था कि पुराण ने तो लिखा है जो भी प्रवेश करेगा इस धाम में परम ब्रह्म का दर्शन करेगा वो बाहर नहीं आएगा यदि नाम परम्बमा का जग, दर्शन किया है तो वापस क्यों जा रहे हैं तो उसको डाउट आ गया वो कहते फिर से पढ़ता हूं गलत तो नहीं पढ़ा मैंने वो अठारह नाला के ऊपर खड़े खड़े ब्रह्म पुराण को निकाला फिर से वो श्लोक पढ़े उसने कहते है नहीं नहीं है तो सही है एक बार उनका जगन्नाथपुरी में दर्शन करेगा सीधा भगवत धाम जाएगा तो फिर उसने एक व्यक्ति को पकड़ा वो कहते अब कहां से आ रहे हो कहते अभी-अभी मैं आ रहा हु मंदिर से आ रहा हूं परम ब्रह्म का दर्शन करके आ रहा हूं मैं तो कहते आरे परम ब्रह्म का दर्शन करेगा तो भगवत धाम जाता है और तुम वापस कैसे जा रहे हो घर तो इनको बहुत सही नहीं लगा उनको लगा कि यहाँ जो परम ब्रह्म निवास करते हैं इनका दर्शन करने से कोई भी इतनी बड़ी श्रद्धा लेके आया था लेकिन सब पर पानी फैल गया है उन्होंने सोचा कि मैं अभी आत्महत्या करूंगा अपने शरीर को त्याग दूंगा तो ये ब्राह्मण बढ़ गए कोने में कि अभी शरीर को त्याग देता हूं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया जहां ये नाला के आसपास था, जगन्नाथ जी ब्राह्मण के रूप में आए और ब्राह्मण के रूप में आकर कहने लगे कि अरे अब अब क्या कर रहे हो यहां आपको नहीं जाना अंदर दर्शन करने के लिए कहते अंदर इस धाम में परम ब्रह्म नहीं रहते यदि होते तो लोग वापस नहीं जाते ये जगन्नाथपुरी से बाहर मुझे लगता है कि यहाँ परम ब्रह्म नहीं है तो जगन्नाथ जी कहते नहीं नहीं देखो ब्राह्मण थे जगन्नाथ जी ब्राह्मण वेश में भगवान कहते हैं कि देखो जो जगन्नाथ है वो कल्प है और कल्पतरु का क्या लक्षण है कि जो भी इच्छा लेकर आओगे उसकी पूर्ति होगी तो उन्होंने कहा ये सारे लोग आए थे यहाँ अपने घर संसार में वापस जाने के लिए इसलिए जगन्नाथ उनको वापस भेज रहे हैं लेकिन जो भी उनके चरणों में आता है उनके पास जाने की इच्छा रख के भगवान उनको अपने पास ले जाते हैं कहते बस आपके अंदर इच्छा है ना उनके पास जाने की तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ मेरे अंदर है हाँ तो कहते चलो निकलो अंदर जाओ अंदर घुसो इस टाउन में जाओ धाम में प्रवेश करो तो वो ब्राह्मण प्रवेश करता है प्रवेश जब गया जगन्नाथ मंदिर के पास वो जाता है जगन्नाथ मंदिर के पास जाकर उस दिन हाँ आज का एक दिन था यात्रा का दिन था जैसे वहां पहुंचा तो बहुत जय जयकार हो रहा था जय जगन्नाथ सब बोल रहे थे भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी पर बैठे हुए थे अभिषेक हो रहा था हजारों की संख्या में लोग यहाँ वहां घूम रहे थे और देखा ये जगन्नाथ का स्वरूप क्योंकि गणपति गणपति का उपासक था अभी ये परम ब्रह्म कैसे दिखेंगे उसको लगता था परम ब्रह्म होंगे लंबोदर जिनकी सुन्ड होगी गणपति के जैसे फेस होगा ऐसे उनको लगा था लेकिन उन्होंने देखा कि ये परम ब्रह्म कैसा है ये ऐसा विचित्र दिखता है बड़ी-बड़ी आंखें हैं और गोल गोल है, तो उनको लगा ये नहीं है। वो ठीक से देखा भी नहीं जगन्नाथ को फिर प्रणाम भी नहीं किया और वहां से गुस्सा होकर निकल पड़े ब्राह्मण तो जगन्नाथ फिर से जगन्नाथ के प्रमुख सेवक होते हैं जिनको कहते है, मुदीरथ तो उनको शास्त्र जाओ जाओ है है। कहते, कहते हैं जगन्नाथ के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसलिए तो कहते ना रथे तु वाम दृष्टवा पुनर्जन्म ने एक बार कोई व्यक्ति जगन्नाथ को उनके रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देखता है तो उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होगा तो प्रभुपाद को पूछा हाँ एक ने प्रभुपाद जब ये रथ यात्रा थे तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो जिसने भी अगर रथ के ऊपर दर्शन किया है सारे मुक्त हो गए हैं हाँ लेकिन अभी वापस जाकर हाँ फिर से वो लोग क्या करेंगे वो पाप करेंगे फिर से वो में आ जाएंगे। तो ऐसे शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथ का एक बार दर्शन करने से करो तो ये जाकर उनको समझाते कहते वैसा ही दिखता है जैसा तुम सोच रहे हो ना गणपति के जैसा वो वैसा ही देखता है तुमने ठीक से नहीं देखा तो जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए आ, जैसे ही वापस आता है वापस आकर देखता है कि जगन्नाथ हाँ बलदेव और सुभद्रा है तो इन्होंने क्या किया है गणपति का जो फेस है हाँ सुंड जैसा लंबी सुन जैसा वो मुख उन्होंने प्रकट किया भगवान जगन्नाथ ने और ये देखकर तब उन्होंने प्रणाम किया भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति करके कहा कि हे जगन्नाथ आपके जो भक्त है उनके प्रति मेरी सेवा की भावना हमेशा बड़ी रहनी चाहिए ऐसे उस गणपति बट्ट ने भगवान को कहा था ऐसे बोला और फिर उन्होंने कहा बल्कि जगन्नाथ ने कहा था कुछ मांगो वो कहते कि हे प्रभु जब भी आप ये स्नान करोगे स्नान यात्रा के दिन उस दिन आप जरूर ये ये वेश धारण कीजिए कौन सा ये हाथी जैसा वेश हाँ हमेशा मेरे स्मरण के लिए और उसी समय और उसी समय जगन्नाथ को देखते देखते उनके सामने प्राण त्याग देते हैं वो जो भक्त हैं दंडवत करते करते और ऐसा वर्णन आता है कि उनकी जो आत्मा है वो हजारों लोगों ने देखा हम भगवान जगन्नाथ के दिव्य देह में प्रवेश करते हुए तो इस प्रकार से आज भी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो शाम के समय में भगवान जगन्नाथ ये हाथी धारण करते हैं गणपति बटक के लिए भक्त के प्रति अपना जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जिनके आसीन लीलाएं हैं क्रीड़ाएँ हैं जिनका एक में उद्देश्य है भक्तों को तो आनंद प्रदान करना तो आज भी दो महान भक्त हैं एक है मुकुंद दत्ता और दूसरे हैं कोलावेचा श्रीघर हम आपका तिरुभाव है तो समय तो हो गया है तो संक्षिप्त में दो तीन मिनट तो में वर्णन करता हूँ और इन दोनों का तो कोलावेचा श्रीघर के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि कोलावेचा श्रीधर भगवान के अत्यधिक प्रिय भक्त थे जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में महाभाव प्रकाश लीला प्रकट किए थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का जो अल्टर था उसके ऊपर जितने शालिग्राम शिलाई थी उनको उठा दिया अपने गोद में लिया और खुद ही बैठ गए उस अल्टर में और उन्होंने कहा महे विष्णु हो और अपना भव्य रूप प्रकट किया और सब अपने भक्तों को बोला महाप्रभु ने है। मैं आपको वर देना चाहता रात्रि का समय था और सबको उन्होंने वर देना शुरू कर दिया सबसे पहले तो श्रीवास पंडित उनके जो गुरु जी थे गंगादास उनको भी दिया आ, फिर फिर महाप्रभु ने बोला उस श्रीधर को बुलाओ श्रीधर को एक भी भक्त नहीं जानता था कि ये श्रीधर नाम की क्या वस्तु है कौन है वह भक्त देखो चैतन्य वो बिल्कुल ही अनमोल भक्त थे हम सोचते ना फेमस भक्त या ऐसे भक्त थे जिनको नवदीप में कोई नहीं जानता था कौन जानते थे उनको चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में भगवान के आंखों में बड़ा होना चाहिए जगत के आंखों में नहीं तो वहां कहते हैं कि बल्कि बहुत विस्तारित लीला है जहां वृंदावनदास ठाकुर ने बहुत शिक्षाएं दी है वहा कहते धन धनन जननि नाही, नाही का पांडित्य केचिनी सकल चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की विशेषता है उनकी असलियत को कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता जिस प्रकार से नवदिन में रहने वाले कोई भी श्रीधर पंडित को नहीं पहचान पाए कहते वो धन नही जननि नहीं का पांडित्य तो श्रीधर को बुलाने के लिए महाप्रभु ने बोला तो भक्त कहते रहते रहता है? कहते इस के सबसे में जानो वो व्यक्ति श्रीधर है ये चार पांच भक्त दौड़ गए पूरा सिटी से एक बाहर और दौड़े तो वहां से आवाज आ रहे थे से तो, तो कीर्तन की आवाज गए श्रीधर पंडित को उन्होंने ले बुलाया कि इतने महाप्रभु बुला, बुला रहे हैं तो श्रीधर पंडित महाप्रभु का नाम सुनकर फिर वो लीला सबने सुनी है महाप्रभु अपनी उनकी पूर्व जो बाल्यकाल में वो उनसे अकेले के पत्ता और जो भी चीजें मांगने के लिए जाते थे उनसे लड़ाई करते थे वो सब याद दिलाया और उन्होंने कहा श्रीधर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ क्या तुम्हें भी राजा बनाओ, राजा एक एक तुम्हेंट का राजा बनाओ कहते क्यों मुझे धोखा दे रहे हो मुझे किसी लोक का राजा नहीं बनना है वो फिर राजाओं के बारे में बहुत बोला है श्रीधर बोला बेचर श्रीधर ने लेकिन वो कहते हैं बल्कि वो आके मूर्छित हो गए थे चैतन्य महाप्रभु ने उनका अपना कृष्ण बलराम रूप आदि दिखाया था अब महाप्रभु ने कहा मुझे कुछ नहीं आता बोलना हम सरस्वती के हमस्वती में आ हैं हैं और बहुत स्तुति स्तुति करते हैं। स्तुति करके फिर महाप्रभु कहते मैं कुछ देना चाहता पहले तो बोला कि मैं तुम्हें राजा बनाता तुम गरीब हो तुम्हारे पास ध्यान नहीं एक दो है उसमें सत्रह छेद है फिर एक कुटिया है जल उससे बहता है घर में कोई फर्नीचर नहीं है एक लोहे का पात्र है कहते तुम्हारे पास है क्या मैं राजा बनाऊंगा तो सब धन संपद आ जाएगी कहते तुम वो कहते महाप्रभु तो आप मुझे धोखा मत दो आप मुझे भुलाना चाहते हो आपका स्मरण से आप विस्मरण कराना चाहते हो तो वो क्रंदन करते हुए एक ही चीज मांगते हैं कोला बच्चा श्रीधर कोला बच्चा श्रीधर कहते हैं कोला बच्चा श्रीधर कहते हैं कि जे ब्राह्मण से ब्राह्मण ब्राह्मण मोर जन्म जो मेरा के केले का छिलका पत्ता आदि जो भी चुराया करता था वो ब्राह्मण ही मेरा नाथ होना चाहिए और दूसरी चीज वो कहते हैं नहीं श्रीधर बोला नाम गाय एक भी चीज आने उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा हे महाप्रभु आप आपके जन्म जन्म तक मेरे स्वामी होने चाहिए और दूसरी चीज वो कहते हैं हे न कर प्रभु जे नाम आप ऐसा कुछ करो मेरे जीवन में कि आपका ये जो हरे नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसके अलावा मैं कुछ नहीं गाऊं, हाँ केवल हरि नाम मेरे चिहा से निकले बस मुझे और इस संसार की कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए तो ऐसे कोला बेचर श्रीधर हाँ महाप्रभु के महान पार्षद हैं, उनके बारे में तो पूरा एक अध्याय है चैतन्य भागवत में आप आज विस्तार से पढ़ सकते हैं और उसी सिक्वेंस में हाँ उसके बाद महाप्रभु श्रीधर पंडित को जब वर देते हैं उसके बाद आद्वित आचार्य को वर देते हैं उसके बाद फिर श्रीवास पंडित कहते हैं कि आज आप सबको वर दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं एक भक्त पढ़ने के पीछे खड़ा है उसको वर दे, दे रहे हैं। मतलब भक्त का हृदय क्या होता है मुझे ही कृपा नहीं मिलनी चाहिए सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए मुझे ही महाप्रसाद सबको महाप्रसाद मिलना चाहिए तो वैसे श्रीवास पंडित ने सुखात ये सारे भक्तों को महाप्रभु देख रहे हैं खुद बुला रहे हैं लेकिन एक भक्त एक कोने में खड़ा है मुकुंद आने, आने तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि आप उनको ले आइए उनके ऊपर तो कृपा करो जो आप केवल एक भक्त के की कीर्तन में नाचते हो एक ही भक्त का कीर्तन सुनते हो बल्कि महाप्रभु को जब भी नाचना होता था हाँ, तो मुकुंद थे कहते थे मुकुंद तुम गाओ मैं नाचूंगा जब तक नवद में थे और जब पुरी में गए तो महाप्रभु स्वरूप को कहते थे सौरभ तुम गाओ में नाचूंगा आते थे तब उनके द्वारा भी वो सुनते थे लेकिन यहाँ मुकुंद देखा कि हम हाँ, चुप है तो महाप्रभु कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है ये कभी दांतों में तिनका धारण करता है तो कभी हाथ हाथ में लाठी तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसका तात्पर्य लिखते हैं कि महाप्रभु ने ऐसे क्यों बोला ये मुकुत को इतना बड़ा भक्त है कि महाप्रभु अपराधी उसको मैं कृपा नहीं करूंगा कहते है इसका स्वभाव कैसा है कभी तो तिनके जैसा विनम्र बिल्कुल दांतों में तिनका रखा है मानो विनम्रता की मूर्ति लेकिन कभी कभी क्या हाथ में लाठी लेकेगा देगा किसी कहते ऐसा है ये महाप्रु ने एक शब्द किया था तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ऐसा है है कभी कभी चरण पकड़ता है, तो गर्दन ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज का तात्पर्य है कहते कई भक्त ऐसे होते हैं कभी आपको चरण पकड़ेंगे टाइम आएगा तो आपका गर्दन भी क्या करेंगे पकड़ के मार डालेंगे आपको कहते ऐसा ऐसा क्यों कहा महागुरु कहते हैं ये क्या करता है वैष्णवों के बीच में आएगा तो वैष्णव सिद्धांत सुनेगा चर्चा करेगा सेवा करेगा तो पूरा उनकी हा में हाँ पार्टी में जाएगा उस पार्टी का हो जाएगा कहते ये ये जाता है आदवित आचार्य के पास और वहां जाकर जो मायावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है योग उसको जाके पढ़ता है है है है है और और फिर उसका है, उसका बखान करता करता करता प्रचार जो मेरे दल में आता है, तो ये हरिनाम रहता ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे ये दाम्भिक है कभी दाम्भिक कभी विनम्र इसी कारण से आप मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा बल्कि महाप्रभु ने कहा इस व्यक्ति ने भक्ति महारानी के प्रति या भक्ति महारानी के चरम में अपराध किया है क्योंकि यह कभी कभी सोचता है कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है हा? तो जैसे हम हैं हरिमाम से भी बढ़कर कुछ और है जिसका सहारा लेना प्रयास करते हैं तो वैसे ये सोचते महाप्रभु सरलता से बोले कि यह सोचता है कि भक्ति से बढ़कर और कुछ है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है कहते ये व्यक्ति अपराधी है कृपा नहीं करूंगा तो ये पड़ना ही था बीच में केवल मुकुंद मुकुंद सुना मुकुण कहते क्यों रहो महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तो मुझे मर जाना अच्छा है तो मुकुंद ने सोचा इस शरीर को त्यागता हूँ शिवास पंडित आते हैं तो शिवास पंडित को कहते हैं मुकुंद बले न सुन ठाकुर असों के देखे बलो प्रभु काश श्रीवास पंडित आये कहते कि मुकुद कहते कि हे श्रीवास जरा फिर से पूछो ना कब मैं उनको देख पाऊंगा रोते हुए तो सारे भक्त रो रहे थे तो जब शिवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं कि फिर कब दर्शन होगा आपका तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले आर जदि कोटि जन्म है तबे मोरा दर्शन पाए में यदि करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएंगे ना उसके पच्चा ये जो व्यक्ति है मेरा दर्शन प्राप्त करेगा अभी उनको ये नहीं लगा कि इतना लंबा समय मुझे लगा दिया इतने लंबा बल्कि उन्होंने उनको कैसे महसूस हो रहा था वो करोड़ों जन्म भी हाँ युवा एकदम निमेश काल के समान जैसे सोचा कि महाप्रभु दर्शन देंगे मुझे एक समय करोड़ों जन्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा सोच के वो नाचने लगे बलि करे पाऊंगा दर्शन प्राप्त करूंगा दर्शन प्राप्त करूंगा ऐसा सोचकर मुकुंद दंत नाचने लगे आ ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो पारशर है तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अच्छा ये तो उसमें भी खुश हो गया है तो महाप्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म भूल जाओ हे शिवा साइड को करो अभी उसको लाओ मेरे चरणों में मैं अभी उसको दर्शन देना चाहता हूँ तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको ले आते हैं और महाप्रभु कहते देखो तुम्हारे अंदर एक भी अपराध नहीं है तुम अपराध शून्य हो लेकिन मैंने सारे जगत को सिखाने के लिए हाँ मैंने तुम्हारा सहारा लिया था और फिर पूरा एक अध्याय है इनका कन्वर्सेशन मुगोब के साथ महाप्रभु का जो बहुत ही सुंदर है जिसमें महाप्रभु बहुत उनकी स्थिति करते हैं और ये भी उनकी प्रशंसा करते हैं महाप्रभु कहते हैं कि हे है मुकुंद बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका गान आपका कीर्तन सुन के पिघला नहीं है नवदिव में तुम्हारे कीर्तन से पत्थर पिघल जाते हैं तो भक्तों का हृदय क्या फिर महाप्रभु एक उनको वर देते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जे खाने जे खाने आवतार, तथा गायन बे तो उन्होंने कहा महापुरुष कहते जब भी मैं अवतरित होगा जहां अवतार होगा हाँ तब हाँ गाने के लिए कौन आएगा तुम्ही अवतरित हो गए मेरे साथ इसलिए कृष्ण लीला में भी व्रज स्थितो गायक हो यो मधुकंठ हा एक गायक थे ब्रज मे जिनका नाम था मधुकंठ ऐसे मधुकंठ कृष्ण लीला में भी आए हम मुकुंद के रूप में तो ऐसे दोनों महान आचार्य हैं जिनका बहुत तो ही विस्तृत वर्णन वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य भागवत में शायद दसवें या बारहवें अध्याय में किया है मध्य लीला के जिसको जरूर हम पढ़ना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रु का और इन दोनों महान आचार्यों का संवाद है इस प्रकार से कि दोनों महान आचार्यों का तिरुभाव तिथि है हम जिनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे हृदय में भी जो भगवान का नाम और उनके भक्त है हम उनके प्रति सेवा और आदर का जो भाव है वो प्रकट हो जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जगन्नाथ स्थान महामहोत्सव केरुभा महामहोत्सव के पंडितिरोपाती महा